ऊ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवा ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवदीता अध्याय बात अर्जुन उवाच एव सतत युक्ताये, युक्ताये। भक्तासते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 इन दोनों में से एक से अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए श्लोक दो भगवान वाच मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे शाखा रूप में एकाग्र करते हैं और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 कुटस्थम सर्वत्र कूटस्थम अचलंग ध्रुव सींद्रिय समबुद्धय तेवती मूतहतेता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 सर्वव्यापी है है, है, अचाल तथा ध्रुव है वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रेखा अंततः मुझे प्राप्त करते हैं धिकषा अव्यक्ता चेतसा अव्यक्ता ही गतिर्दुख देह बदभी चीन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराख स्वरूप के प्रति आसक्त के लिए प्रगति उन अत्यंत कष्टप्रद है देह, देह के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर फाना सदैव दुष्कर् होता है ये तू सर्वाणी खरमाणी माई संज्ञा संयम्य ध्यान उपासतेहंस मुद्दर्थ मृत्यु संसार सागरा चिरा था मायावेश चेत चेतसाम जो अपने सारी कार्यो को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और आपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए फॉल्स मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उदार करने वाला हूँ माएव मन आधत्स्व माई बुद्धिम निवेशया निवशिष्य सी मा एव अथ उंग न संशय मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव बास करोगे अथ चित्तम समाधा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 तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की छ उत्पन्न करो अभ्यास से अभ्यास मत मरमो भव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 अवस्थ सिद्धि कौपापे अथत्यशक्त कर्त काम फलत्यागम तथा किन्तु यदि तो मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने काम के समस्त फलों को त्याग कर काम करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो श्रेय ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम, ध्यानम विशेषते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 और ध्यान से भी श्रेष्ठ काम फलों का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है मैत्र अद्वेष्टा सार्वभूता नममो निरहकार दुख सुख क्षम सन्तु सततम् योगी यृढ़ निश्चय मैयात मनो बुद्धि यो मे प्रि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है जो आपने को स्वामी नहीं मानना और मिथ्याह से मुक्त है जो सुख दुख में समभाव रहता है सहिष्णु है सदैव आत्मथुष्ट रहता है आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझमे मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है यस्मानो द्विजते लोको, थे लोकानो द्विजते चाह सब गायर मुक्तो यह सच हमे प्रिय जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है वा मुझे अत्यंत प्रिय है अनुचि दक्ष उदासीन ग्यवरंभ्यागी यो मद प्रिय मेरे ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकला पर आश्रित नहीं है जो शुद्ध है दक्ष है चिंता रहित है समस्त से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशाली नहीं रहता मुझे अतिशय प्रिय है यो नती न देश न शोचती न कां शुभ शुभागी भक्तिमान यह समय जो न कभी हर्षित होता है ना शोक करता है जो न तो फाता है उसका मतलब क्या शोक शोक प्रकाश नहीं करता है, ऐसे ना इच्छा करते हैं तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का फरी कर देते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है समुच मित्रे तथा मानपन यो शीतोष्ण सुख दुखेशु साम संग विवर्जिस्थुन स्तुतिमौनी सन्तुष्ट कचि अस्थिमती भक्तिमा प्रिय नर मित्रों तथा तो शत्रुओं के लिए समान है जो मान तथा तो अपमान शीत तथा तो गर्मी सुख तथा तो तथा दुख, यश तो अपयश में संभाव है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहते हैं जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहते हैं जो किसी प्रकार के घर बाकी नहीं करता जो ज्ञान में है और जो भक्ति में संलग्न है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है ये धर्मृतम यथोक्तम तो तो शदद आ परमा जो इस भक्ति के अमरफत का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर बना श्रद्धा सहित पूर्ण पूर्ण hmm, रूपेण संलग्न रहता है वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है इस अध्याय का नाम है भक्ति योग और वास्तव में पूरी भगव गीता का उद्देश्य है भक्ति योग सीखना इसके बारे में हम आज और कल कुछ चर्चा की कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग और भक्ति योग भक्ति योग वो ही योग है पूर्ण योग ही भक्ति योग योगी नाम अभी सर्वेशम मदगते न थम न श्रद्धा वन भजते यो मुक्त मोमत योग मतलब युक्ति और कृष्ण कमथ में कृष्ण का मत मतलब मत मत मत जो पूर्ण सत्य ही है कि श्रेष्ठ युक्ति होती है भक्ति योग में जीवलो के जीव भूत सनातन है मनस्टाणी इंद्रियानी प्रकृति कर्षति तो सब जीव कृष्ण के सनातन अंश है परंतु इस भौतिक स्थिति में हम कृष्ण से अयुक्त जैसे है हम कृषक है अंश है इसलिए हम पूर्णतया आयुक्त नहीं हो सकते परंतु हम अयुक्त जैसे है इसलिए योग साधना करने चाहिए वो साधना जिससे हम तुरंत और संपूर्ण रूप से युक्त हो सत्य भगवान से वो भक्ति योग बोलते क्योंकि वो भक्ति है वो संबंध भगवान और जीव दोनों में केवल काम ज्ञान और ध्यान से वो युक्ति नहीं होते क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम ही है प्रेम पुरुषोत्तम ही तो तो गीता में भक्ति का वर्णन है कुछ वर्णन है उसका विस्तार वर्णन है श्रीमद भागवत में तो भक्ति में भक्ति राशि है मधुर राशि है तदह तो भक्तियों अश्नामी प्रायता श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त भक्ति भाव से मुझको फल फुल जल पाता ऐसे सारो चीजों अर्पण करते हैं तो जो भक्त कि भक्ति मैं ग्रहण कहते फ्रतंग पुष्प इत्यादि में ग्रहण करता।, करता हूं भक्ति के साथ भगवान कृष्ण नहीं चाहते कुछ फल जाल फाते वे अहम सर्वस्व प्रभु मथस्ंग प्रवर्ते वे सब फल फल जाल फाते सब कुछ जो जगत में है इनकी सृष्टिकारता है सब कुछ उनसे आते हैं तो यदि हम इनको भक्ति भक्तिभाव से अर्पण करते हैं ऐसे चीजें भगवान ग्रहण कहते हैं प्रथात्मना प्रथात्मना मतलब शास्त्र में विधि विधान है जिस के पालन करने से भगवान संतुष्ट होते हैं भक्तों जो वो, वो सब विधि विधान पालन करते उन, आ, का अर्पण भगवान ग्रहण करते तो ये भक्ति भाव अनन्य भाव होना चाहिए अर्थात पूरी भक्ति है उस भक्ति जो सतत होते सतत हम की यंत्र तो सदैव भक्त भक्जन श्री कृष्ण का कीर्तन कहते हैं तो कैसे हम सदैव छब्बीसों घंटे गं, में हर एक क्षण में तो यदि हम मुंह से भगवान का नाम कीर्तन नहीं करते तो हमारा पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति कृष्ण कीर्तन में समर्पित होने चाहिए और हमारा चिंतन सदैव कृष्ण की सेवा में होना चाहिए अन्य चेत सततम यो मित्यशम सुलभ भाव था नित्य युक्त योगेना तो इस प्रकार भक्ति भक्ति ही है जो सदैव सतत योगी का मतलब जो नित्य योग थे योगी तो योगी नहीं है यदि कुछ समय योगी होते और कुछ समय भौतिक भोग विलासी ही है तो भक्ति का मतलब सदैव भगवान का चिंतन करना तो हम जो भक्ति योग करते हैं हम साधक ही हैं साधक का मतलब हम साधना करते हैं साधना है अभ्यास तो हम उस तक नहीं पहुँच कि हम सदैव भगवान का चिंतन करते हैं परंतु हमें प्रयास करना चाहिए अभ्यास करना चाहिए तो भक्ति योग में श्रवण कीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये सब करने चाहिए तो नियमित रूप से शिल प्रभुपत को इस पद्धति प्रदान किए है कि हमें कम से कम सोलह मल जब कृष्ण महामंत्र का करने चाहिए हर एक दिन तो वो मिनिमम है कम से कम सोलह मल परंतु हमारा अभ्यास होना चाहिए सदैव भगवान का नाम जापना या श्रीमद्भागवत भागवत गीता यथार रूप और श्रीमद्भागवत का पाठ करना और वो कथा जो उसमें है और तत्व ज्ञान जो उसमें है तो सदैव उसके ऊपर चिंतन करना ध्यान करना तो इस प्रकार भक्ति होते हैं अनन्या मां ये अन्य चेत अन चिंतना योगक्षेम वहाम तो इस प्रकार अन्य अचिंत मे भक्ति सद कृष्ण का चिंतन कर चैतन्य महाप्रभु महा वे ही भक्ति मूर्ति भक्ति का प्रतीक है तो कैसे हम सदैव भक्ति भाव में थन्मय हो सकते हैं चैतन्य महाप्रभु हमको इनका चरित्र से हमको देखाया तो कैसे हमें भक्ति भाव में निमग्न होना चाहिए तो छेठा महाप्रभु हमको इस सरल उपाय दिया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐ व केलो नाव नय नयकन यथा सततम कीर्थ यंथ इसका अर्थ है हरे नाम करना या हमारा पूरा जीवन से कृष्ण कीर्तन करना तो गीता में वो भक्ति उपदेश जो है उसका और विस्तार रूप है श्रीमद् भागवत में और और भी विस्तार तीव्र रूप चैतन्य महाप्रभु में है और चैतन्य महाप्रभु का चरित्र श्री चैचन्य चरितमृत में है तो हम जो शिल प्रभा की कृपा से चैतन्य महाप्रभु कि प्रेम मार्ग पर फते है हम भगवदगीता का ज्ञान हमारा भक्ति योग का विधि बनाके के भक्ति योग करते हैं तो विशेषकर इस अध्याय में भक्तों की भक्ति कौन प्रिय है कृष्ण भगवान की प्रिय है यो न हृष्य न न द्वैष्टि अद्वैष्ट सार्वभूत न मैत्र करुण एवचा तो यही सब वर्णन है कि भक्तों का चरित्र तो पूर्ण शुद्धि है भक्तों का हृदय में कुछ भी द्वेष, द्वेष भाव नहीं है सबको प्रेम करते सबसे ही प्रेम करते हैं, और वो प्रेम का केंद्र बिंदु है श्री कृष्ण श्री कृष्ण सब के परम पिता है पिताह जगत हो माता धात पितामह तो यदि हम कृष्णा प्रेम करते हैं तो हम और सब जीवों को प्रेम करेंगे तो यह सब रहस्य है गीता में और इस गीता उपदेश इसी स्थान पर फंसाहस्थित पहले भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को बताया परंतु इस ज्ञान जो है तो केवल इस स्थान के लिए नहीं है और केवल उस समय के लिए नहीं है वो आत्मज्ञान जो है वो किसी सीमा से बाधित नहीं है वो ज्ञान जो है तो सर्व काल के लिए है सब आत्मा के लिए है और सभी स्थान में वो ज्ञान तो ज्ञान ही है ये पूर्ण ज्ञान ही है पूर्ण ज्ञान है वो ज्ञान जो किसी सीमा से बाधित नहीं है तो हर एक स्थान काल और पात्र के लिए प्रयुक्त है इस भगवदगीता ज्ञान तो शिलोप की कृपा से इस गीता ज्ञान वर्तमान युग में पूरी पृथ्वी में अलग अलग भाषाओं में परिवेशित होते हैं और कि सब दुनिया के लोग अभी अवसर मिलते हैं इस भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो ही शिल प्रपात का विशेष उपहा है पूरा दुनिया के लोग के ऊपर तो हम यहा जो आया है कृष्ण और अर्जुन का स्मरण करने के लिए भगवद गीता उपदेश स्मरण करने के लिए तो हमें शिल भी स्मरण करना पड़ेगा क्योंकि इनकी कृपा के बिना विशेषकर हम जो पाश्चात्य देश में जन्म लिया है तो शिल की कृपा के बिना हम भगवदगीता के बारे में कुछ भगवद गीता शायद भगवद का नाम भी हम नहीं जानता और आप जो इस जन्म में भारतीय हैं, तो आप भी केवल शिल प्रद की कृपा से वो भगवत गीता की वाणी यथारूप समझना अवसर मिले तो शिल प्रभप का प्रचार का सुप्रयास के पहले की भगवत गीता या रूप केशवा सब यथारूप सर्वृंग तो जैसे कृष्ण अर्जुन को बताए वैसे ही समझना जैसे अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण के है वैसे ही हमें भी ग्रहण करना चाहिए तो अर्जुन इस प्रकार षय वत्थ हे कृष्ण जो आपका वत् आपका आदेश है वो मैं करूंगा मैं प्रस्तुत हू आपका सभी आदेशों पालन करने के लिए तो श्रील प्रद की कृपा से हम भगव गीता यथारूप प्राप्त किया है और श्रील प्रपद यहाँ पर भी आए थे और शिल की एक योजना थी इस ज्योतिषा इस क्षेत्र में एक आश्रम विश्वविद्यालय बनाना तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ <laughs> उस प्रकार तो शायद भविष्य में होगा शिल प्रपत की एक इच्छा थी कि हर एक इस्कॉन केंद्र में एक बनाश्रम कॉलेज होगा और यहाँ पर विशेषकर इस स्थान पर एक वैष्णव बनाश्रम विश्वविद्यालय होगा तो शिल प्रपद के बहुत योजना थे और वो सब पूर्ण करना का प्रयास करना हम जो शिल्पापद के अनुयायी है वो हमारा कर्तव्य ही है हरी कुछ्टा, हरी कुछ्टा, कुछ्टा, कुछ्टा, कुछ्टा, कुछ्टा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे